द्रम कर्णे स्त्र देवा भद्रम पश्ये माक्ष स्त्रैरांगे शुष्स्त्रशे भद्रं ओ श प्रकरण के का। के 25वें का जिसमें यहां बहुत लाकर सामने किया गया उसके साथ हमारे कितना तालमेल है या नहीं है वो दिखाना चाहते हैं, तो ये जो विज्ञानवादी बहुत है हमारे निकट हो जाता है हम जैसे परमार्थ सत्ता में वाह विषय का निषेध करते हैं उन के आधार पर निक्रम निक्रम के आधार पर ठीक इसी प्रकार इन्होंने भी निषेद किया होगा है बाह्य पदार्थ जितने भी हम व्यवहार में निषेध नहीं करते हैं वो हमेशा के लिए निषेद करते हैं उनका मत थोड़ा अलग है विज्ञानवादी तो बौद्ध अद्वैत के नजदीक है हमारे लिए वेदांत मत के नजदीक हो जाता है बाकी द्वैतवादी तो बहुत दूर है यह अद्वैतवादी है वल विज्ञानवादी है विज्ञानवादी बहुत तो नजदीक होता है तो थोड़ा क्या है विषय का अपलाभ करना तो करता है क्योंकि तो विज्ञान को क्षणिक मानता है क्षणिक विज्ञान में इतना काम होने नहीं पाएगा आगे विचार चलेगी अभी तो बाह्यार्थवाद का खंडन विज्ञानवादी बहुत बाह्य विषय नहीं होता बाह्य बाह्यार्थवादी थे सौतांतिक वैभाषिक उन्होंने कहा था बाह्य विषय है हमारा सिद्धांत वो नहीं है निमित्त है बाह्य विषय विज्ञान में अनेक जो आकार आ जाता है निमित्त के बिना नहीं हो सकता है कभी पीला हो जाता है, कभी पीला होता है विज्ञान आकार धारण करता है बाह्य विषय का अधीन हो रहा हो युक्ति देखी युक्ति से देखा है प्रज्ञते सनिमितर कुम इश्यते युक्ति दर्शना बाह्य अकवाद ज्ञान जो होता है निमित्त के साथ है अकेला ज्ञान नहीं है बाह्य विषय उसके लिए निमित्त बन जैसा विषय होगा वैसा आकार बनाता है क्या सनिमित्त ऐसा बाह्यत्वादी ने कहा किन्तु विज्ञानवादी का कहना है निमित्त से अमित तत्व इसे थे भूत दर्शन जो निमित्त तुमने बताया वो निमित्त नहीं होता हम यथार्थ देखते हैं क्योंकि घट घट करके जिसको देखने जाते हैं घट मिलता नहीं है घट कहा वो घटाकार वृत्ति बन गई घट आए नहीं मिलता मिलती मिट्टी मिलती वहां फिर मिट्टी को देखने जाएंगे तो आगे जल मिलेगा जल को देखने जाएंगे वायु तेज मिलेगा तेज को वायु इत्यादि करके अंत में जाकर के जहां तक चलती हो चलता हो शब्द की धारा चलती हो अथवा विषय की धारा चले नाम रूप धारा चले वो धारा जहां जहां बंद होता वहां विज्ञानी रहेगा जैसे हमारे यहाँ भी सबकी धारा समाप्त करेंगे कोई चेतन एक अधिष्ठान रह जाता है उन्होंने ऐसा चेतन नहीं माना है विज्ञान करके माना है क्षणिक माना हुआ है तो बाह्य विषय के अपलाप में नजदीक है हमारे वेदांत के साथ विज्ञान वादी बहुत बहुत नजदीक होते हैं हम पारमार्थिक सत्ता में निषेध करते हैं व्यावहारिक सत्ता में निषेध नहीं करते हैं वो भी स्तृति के आधार पर स्तृति दो प्रकार की है मांडुके में दो प्रकार की स्तृतियां हैं विश्वादी की उत्पत्ति दिखाई और मांटों के द्वारा निषेध भी किया निषेध परमार्थिक सत्ता में तुरी अवस्था में कोई नहीं है जाग्रत जागृत है जाग्रत जागृत अवस्था में नहीं है यह वेदांत का सिद्धांत है इसलिए दोनों प्रकार की श्रुति संगति हो जाती कि तो है किन्तु जो द्वैतवादी है व्यावहारिक सत्ता को नहीं मानते हैं केवल पारमार्थिक सत्ता प्राधिभाषिक सत्ता को लेकर के चलते है उनके सामने पता नहीं इन श्रुतियों का अर्थ कैसे करते होंगे स्मृति दो प्रकार की बातें करती है जगत की उत्पत्ति भी बोलती है जगत का निषेध भी करती है तो जगत के निषेध वाली स्मृति को ले नहीं सकते हो क्यों केवल जगत को सत्य मानने वाले हैं तो जगत है यही द्वैतवाद होता है तो ये तो तो जगत निषेध करने वाली स्मृति के संगति कैसे लगाते हैं उनको पता नहीं द्वैतवादी हो जो भी हो तो यह प्रसंग में चल रहा था विज्ञानवादी बौद्ध बाहदी बौद्धों का मूर्खन कर रहा था अने बाह्यवादी पौधे जो है विज्ञान के साथ साथ बाह्य विषय को भी स्वीकार करता है किंतु विज्ञानवादी बाह्य विषय को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वो उनका तर्क है जब हम यथार्थ देखते हैं तो विषय मिलता नहीं है जिसको हम विषय करके जाते खो जाता है विचार दृष्टि से जानकर खो जाता है जिसको कपड़ा करके हम जाते हैं एक तो व्यवहार दृष्टि अलग हो जाती है किन्तु तो वास्तविक दृष्टि ले जाए तो, तो कपड़ा खो जाएगा धारा मिलेगा धागा को ले में पकड़ेंगे जाएंगे तो वहां रुई मिल रहा है इस तरह से सब खोते जाएंगे तो विषय कहां मिलेगा विषय होगा ही नहीं तो कहां से विषय नहीं है तो फिर वह निमित्त भी नहीं बन सकता जो तो विषय नहीं किया निमित्त बनेगा क्या हम के लिए प्रज्ञा निमित्तत्व ऐसा कहा था वो नहीं हो सकता तो विज्ञानवादी ने कहा आगे इसी की पुष्टि करने के लिए दूसरी कार्य है विज्ञानवादी को ओर से कार्य है इसके काम कहते हैं ज्ञान से नश्यति दृष्टिया ज्ञान सौतांतिक वैभाषिक जो बाहि बहुत शंका उठाते हैं ज्ञान होता है आलम्बन के बिना ज्ञान नहीं होगा विषय के अधीन ही ज्ञान होता है निरविषय ज्ञान किसी को होगा नहीं है जब भी ज्ञान होगा या घट का ज्ञान होगा फट ज्ञान होगा मठ ज्ञान होगा विषय के सहित ज्ञान होगा ज्ञान का स्वभाव है क्या स्वभाव है ज्ञान से सवाल प्रसिद्धि आलम्बन के सहित होगा निमित्त के सहित ज्ञान होगा निर्निमित ज्ञान नहीं होता ऐसे प्रसिद्धि है सभी मानते हैं निर्निमित ज्ञान नहीं मानते खाली ज्ञान ज्ञान होता ही नहीं है कोई विषय को लेकर के ज्ञान होता है विषय विशेषण हो जाते हैं ज्ञान प्रसिद्ध होने से तत्व तो दृष्टिया ज्ञाया भावे ज्ञान आप कहते तत्व दृष्टि से विषय नहीं करने जा आप किन्तु प्रसिद्धि क्या है ज्ञान विषय के साथ होता है सभी यही मानते हैं तत्व तो दृष्टि माने यथार्थ दृष्टि से देखने पर गय नहीं है कहना चाह रहे आप गया भावे ज्ञानम तत्व तो दृष्टि ज्ञान को भी नहीं वास्तविक दृष्टि से देखने पर जब नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा क्योंकि ज्ञान आलमन के सहित होता है सनिमित्तक होता है निरितक ज्ञान होता है क्या आप कह रहे निमित्त नहीं है निमित्त नहीं तो ज्ञान भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्ञान हो रहा है ज्ञान होता है तो विषय को मानना पड़ेगा यह शंका है गया अभाव होने पर ज्ञान का भी अभाव होने लग जाएगा यह शंका आ तो उसके उत्तर में विज्ञान का आदि पर उत्तर देता है गया भाव होने पर भी ज्ञान रह जाता है कभी ज्ञान गय को छूता ही नहीं है ज्ञाय के साथ संबंध होता ही नहीं ज्ञान का क्यों जो वस्तु है ही नहीं क्या संबंध होगा उसके साथ जो वस्तु है नहीं क्या संबंध होगा तो यही कहना चाहते हैं कार्य का है संस्पृश् अभूत यतोस्त न संस्पत अभूतो तो कर्ता है अर्थम कर्म है चित्त अर्थम न संस्पृशति यदि चित्त मन विज्ञान चित्त शब्द अर्थ विज्ञान है ये जो विज्ञान है विज्ञान विषय को स्पर्श करता ही नहीं है निमित्त को स्पर्श नहीं करता संबंध होता ही नहीं उसके साथ क्यों विषय है ही नहीं क्या संबंध होना है चित्तम एक कर्ता न पुरुष अगलिंग है और अर्थम द्वितीय है कर्म है जो चित्त है विज्ञान है वह विषय को संस्पर्श करता ही नहीं है क्यों आगे देंगे और बोलेंगे न अर्थ को संपर्क अर्थाभास के साथ संपर्क हो वो भी नहीं हो सकता अर्थ के विषय के साथ भी नहीं विषय का जो आभाष होगा उसके साथ भी नहीं हो सकता अरे विज्ञान का संबंध दोनों से नहीं अर्थ विषय से भी नहीं विषय विषयाभाष से भी नहीं क्या शंकाएं उठाएंगे टीका आदि में कि विषय के साथ संबंध विषय विषयाभाष के साथ हो सकता है संबंध जैसे शीशा में मुख के साथ शीशा का संबंध नहीं होता मुख दूर है शीशा दूर है संबंध नहीं होता क्यों मुखाभास के साथ संबंध होता मुखाभाष शीशा में होता जो आवास छाया शीशा नहीं होता उसके साथ संबंध होता है तो अर्थाभ के साथ होना चाहिए विज्ञान अर्थाभास के साथ ही संबंध है ऐसे विज्ञान है का अर्थम। है चित्तम न संस्कृशति अर्थम अर्थम दिव्यंत है ये चित्त है विज्ञान अर्थ को विषय को विषय को स्पर्श नहीं करता संबंध नहीं करता न अर्थाभि अर्थाभास के साथ इसका संबंध नहीं होगा उसी तो उसी प्रकार तो उसी प्रकार क्यों कहते अभूत तो ही यथस्त क्यों विषय के साथ में विषय के संपर्क क्यों नहीं करता ज्ञान अभूत है नहीं अभू था, अभू था, अभू था, है विषय अभूत है है है असिद्ध विषय क्या संबंध हो रहा है बंदे पुत्र के साथ किसी का संबंध नहीं होता है विषय है ही नहीं विज्ञान को छोड़कर के कोई वस्तु को मानते नहीं वो एक ही विज्ञान है उसे अतिरिक्त तो कुछ मानते ना ये ज्ञानवाद ही अस्मात यथा अर्थो अभूत अर्थ है हुआ ही नहीं है नहीं विषय है नहीं तो क्या ज्ञान संपर्क है कुछ ना अर्थाभ तथा तो पृथक और जो अर्था अर्थाभ हो, जो होगा वो ज्ञान से पृथक है ही नहीं ज्ञान से भिन्न रूप से उसकी सिद्धि होती नहीं अर्थाभ की सिद्धि होती नहीं ना अर्थक ही न अर्थाभास की सिद्धि हो नहीं सकती है इसलिए ज्ञान विषय के साथ संपर्क करता ही नहीं विषय है विज्ञानवादी बहुत तो भाई यार था ने बहुत ने कहा था, जो कहा था उसका खंडन चल रहा है विषय की सहित होता है विषय नहीं क्या संबंध होना उसका ज्ञान होना विषय का ये खंडन चल रहा है टिप्पणियां एक दो तीन एक होगा चित्तम माने यहाँ पर जो चित्त शब्द मन लेना विज्ञान विज्ञान को लेना न संस्कृति अर्थ माने स्वातिरिक्त अर्थ विषय वो जो विज्ञान होगा जिस काल में विज्ञान पैदा होगा क्षणिक को संबंध नहीं करता अपने कोई को को ज्ञाता है वही ज्ञान है उनका अपने स्वयं को संबंध करेगा बाकी अपने से अतिरिक्त विषय को संबंध नहीं करता और विज्ञान से अतिरिक्त विषय है ही नहीं वही चाहते ट्रिप्पणी कार बोल रहे हैं स्वातिरिक्त अर्थ विषय कम न भवती अपने से भिन्न जो तो विषय होगा उसके साथ संबंध नहीं बढ़ता संबंध वाल क्यों विषय के साथ संबंध क्यों नहीं होता ज्ञान का अपने से भिन्न के साथ तो कहते हैं यस्मा, अभूत अविद्यादि कहा परमार्थ परमार्थतः विज्ञान व्यतिरेक असत रूपित करता है विज्ञान से अतिरिक्त तो रूप से देखते हैं तो असत है वो जैसे मिट्टी और घट का है मिट्टी रूप से देखेंगे तो घट दिखाई पड़े क्योंकि घट तो रूप से देखेंगे मिट्टी से अतिरिक्त रूप से देखने लगेंगे तो घट असद होता है घटनाओं की वस्तु सिद्ध नहीं होगा मिट्टी से अतिरिक्त रूप से सिद्ध करना चाहे सिद्ध नहीं हो सकता इसी प्रकार विज्ञान से अतिरिक्त रूप से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है इसलिए अभूत है अभूत टिप्पणी परमार्थतः विज्ञान व्यतिरिक असत रूपा एक तरफ देखते हैं वास्तविक दृष्टि है, से देखने पर विज्ञान से अतिरिक्त रूप से असत है जिनमें हय देव एक बार अच्छा आगे ना ग्रह चार की टिप्पण भी है तथा मैंने चित्त शब्द वाच्य विज्ञाना तो चित्त शब्द से बातचीत जो विज्ञान है तथा उससे अर्थावास भी पृथक नहीं है अर्थावास वही आकार धारण करता है कि तो अतिरिक्त है ही नहीं विज्ञान से अतिरिक्त कुछ न अर्थ न विषय है, है। न कोई तो उत्तर देंगे जो समाधि आदि अवस्था में कहा अर्थ कहा विषय दृष्टान्त वही देंगे जो वेदांति देते हैं वही देंगे वो वही देंगे उनका भी वही है तो विज्ञान वेदांतियों के यहाँ पर स्थाई विज्ञान होगा नित्य विज्ञान होगा यानी क्षणिक विज्ञान है और उसमें उसी काल में स्वयं के आकार बनाना विषयाकार भी बनाना और उसी काल में उत्पन्न भी होना उसी काल में नष्ट भी होना ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता आगे विचार चलेगा उसका विज्ञानवादी बौद्धों का जो हम मत खंडन अभी हमारे अनुकूल बोल रहा है जो हमारे अनुकूल क्यों बोल रहा है विज्ञानवादी बौद्ध तो नाम तक्रम नष्ट प्रक्रम के माध्यम से जो हम विषय का प्रलाभ करते हैं तुरी अवस्था में वही तो बातें यहां विज्ञानवादी बहुत तो बोल रहा है तो हमें वो इष्ट है भाई ये विषय नहीं है कहना हमें हम इष्टा है माने कब अपवाद काल आरोप काल की बात है अपवाद काल ये अध्यारोप और अपवाद दो तरह से श्रुति बनती है कहीं सृष्टि आदि की प्रक्रिया बताती है कहीं नये नीन चरण बोलती है अपवाद रूपी श्रुति है तो अपवाद रूपी श्रुतियों के ऊपर विचार करते सबका कर निषेधित्व करना है इसे बोल तो यही कह रहे हैं ठीक है देखें। नहीं स्फूर्णम सकर्मकम तस्वर्मकत्व प्रसिद्ध भाव देखे तो विज्ञान होता है ना स्फूर्ण माने विज्ञान जो विज्ञान है उसके कोई विषय नहीं होता विज्ञान का विषय नहीं होता नहीं स्फूर्णम सकर्मकम कर्म के सहित नहीं होता कर्म मैंने विषय विषय के सहित नहीं होगा विज्ञान तो तस्त सक प्रसिद्ध है विज्ञान में सकर्मक की प्रसिद्धि नहीं है अकर्मक रहेगा विज्ञान उसका विषय नहीं होता विज्ञान का स्पूर्ण सकर्मकम विषय सही नहीं होता वो तस्वीर सकर्मकत्व प्रसिद्ध अभाव तज्ञान से सकर्मक प्रसिद्ध अभाव सकर्म प्रसिद्ध अभाव है कैसे है टीका में कहते कहते हैं उक्त हेतु माने सकर्मक प्रसिद्धि अभाव कहा उक्त हेतु तत्वादी जिसका हेतु तो बता दिया सकर्मक कहा स्पूर माने क्या है स्फूर्ति ना प्रतीयमान विज्ञान एक स्फूर्ण हो जाता है भीतर विज्ञान की स्फूर्ति हो जाती है स्फूरण होता है स्फूर्ति रूप से स्फूरण रूपेण तृतीय स्फूर्ति नाम रूपेण प्रतीयम विज्ञान एक स्फूरण होता है अहम अहम की एक धारा और इधम इधम की एक धारा स्फूरित हो रहा है दो धाराएं चलती है विज्ञान की एक आलय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान दो प्रकार के विज्ञान मानते हैं बहुत भीतर एक चलते अहम अहम अहम ये धारा अहम अहम होता है और बाह्य विषयों को लेकर के इधम इधम की धारा चलती है ये जो स्पूर्ण स्वरूप है ये प्रतिमान विज्ञान सकर्मक माने सविषय स विषय कहा विषय के सहित नहीं होता विज्ञान ये बताया क्यों तो तस्वने स्फूर्ति प्रतीत विज्ञान से स्फूर्ति के द्वारा जो प्रतीत स्फूरण हो रहा है इसलिए विज्ञान को माना जा रहा है अहम अहम हो रहा है इसलिए विज्ञान माना जा रहा है ऐसे विज्ञान का विज्ञान का ऐसा होता है सकर्म तो प्रसिद्ध बात अहम अहम में कर्म नहीं दिखता कर्म विज्ञान भाषित होता है आगे टीका में कहते हैं तो जान और ज्ञान धातु जो होगा वो ये सकर्मक होगा घटम जानाती पटम जानाती ऐसा बोलते हैं जाना ज्ञान ज्ञान धातु जो होगा वो तो सकर्मक होता है उसका विषय होता है तो ज्ञान विषय का विषय नहीं ज्ञान धातु का विषय होता है वो सकर्मक धातु है घटम जानाती पटम जाना पठम जानाती ऐसे बोलते हैं कर्म होता है उसका किन्तु ज्ञान का विषय नहीं होता ज्ञान का विषय नहीं ये ज्ञान माने जानना जानने का विषय जानना जो हो वो क्रिया रूप है उसका विषय नहीं है ये कहते जान आते सकर्मक ज्ञान धातु की सकर्मक है क्यों क्रिया फल कल्पना स्वीकृत वह क्रिया फल की कल्पना करके क्रिया है जानना रूप क्रिया और फल होगा किसको जान रहा है वो किसकी ज्ञातता आ रही है उसके पास वो फल बनेगा उसका ये दो को लेकर के सकर्मक धातु का पहचान किया है व्याकरण कहा है फल व्यापार विधिकर्म वाचकत्व सकर्म कर फल व्यापार कर्म वाचकत्व अकर्मकर्म व्यापार भी यहाँ एक ही जगह में हो फल भी वही हो जैसे श्वेत बोलते हैं देवदत्ता श्ते होता है तो सोना माने निद्रा तृप्ति जो हो रही है फल कहा है देवदत्त में है ठीक और है और शयन रूप क्रिया कहां है व्यापार कहा है देवदत्त में अकर्मक धातु है अकर्मक धातु अकर्म और ज्ञान धातु जानता है तो व्यापार तो है माने स्वयं में ज्ञान धातु में होगा फल होगा दूसरे में किसको जान रहा होगा फल और व्यापार का वेदीकरण होता, होता है भिन्न अधिकरण होता है ये सकर्म धातु का पहचान होता है फल व्यापार वेदिकरण सकर्मक ऐसा है सकर्म धातु का पहचान है ज्ञान धातु जो होता है सकर्मक होता है एक गात स्तूप जो ज्ञान धातु है वो तो सकर्मक जानाति मत जो स्थित लगाया मानेपोधातु निर्देश जानातियों के क्रिया पद नहीं है ये शुभंत है जानाते बोल रहे लगा रहे हैं स्टिपो धातु निर्देश है कभी धातु के निर्देश में एक प्रत्यय लगाते हैं कभी स्तिक लगाते हैं स्त्रीप लगाया हुआ है जाना सकर्मकत्वम सकर्मक धातु होता है ज्ञान धातु क्रिया फल स्वीकृतम फल्पना क्रिया फल की कल्पना करके क्रिया माने व्यापार और फल दो की कल्पना करके ऐसा स्वीकार किया है सकर्मकत्व स्वीकृतम सकर्मक स्वीकार किया है उसको कहा टिप्पणी नव दस की है नो ज्ञानस्य अकर्मकत्व तदर्थक ज्ञान धातु तो रही सकर्मकत्व न सह पूर्वाधि शंका करेगा भाई जब ज्ञान अकर्मक है तो वो ज्ञानार्थक जो ये ज्ञान धातु होगा जब ज्ञान अकर्मक है तो ज्ञानार्थक जो धातु ज्ञान धातु होगा उसमें भी तो नहीं होगा ये बोल रहे हैं विज्ञान जो है अकर्मक है और ज्ञान धातु सकर्मक है ऐसा बोला जा रहा है तो विज्ञान विज्ञान माना ज्ञान धातु का अर्थ है वो अवबोधन है जानना अर्थ में धातु है तो विज्ञान जब ज्ञान का अर्थ है वो कर्म नहीं है तो फिर धातु में धातु का कैसे कर्म होगा यह शंका है ये नौ नंबर टिप्पणी में शंका उठाए नाम ज्ञान से अकर्म कर विज्ञान माने ज्ञान तो ज्ञान अकर्मक है तो फिर स्थिति में तधर्म कश्य वही अर्थ वाला विज्ञान अर्थ वाला रबी धातु रवि जो धातु है ज्ञाधातु है ज्ञाधातु रवि सकर्मकत्व तो सकर्मकत्व तो नहीं होना चाहिए शंका उठा उठाई तो कहा जाना इसको सकर्मकत्व कल्प ऐसा बोला है ज्ञा धातु को तो स्वीकृत किया है सकर्मक कैसा फल और क्रिया की कल्पना करके व्यापार और फल की कल्पना करके ज्ञान धातु को स्वीकार किया यद्य बहुत मत में व्यापार है न फल है विज्ञान है और कुछ न फिर भी कल्पना करके उसको सकर्मक माना हुआ है कहना है क्रियाफल कल्पना या दस की टिप्पणी में कहा ज्ञान या जो जानना रूप क्रिय हो तो क्रिया होगी क्रिया वो व्यापार है वह धातु का व्यापार है जानना ज्ञाकार रूप व्यापार है ज्ञान क्रिया या क्रिया ज्ञातता रूपम घटा दो फल और किसको जानना घट को जानना होता तो घट में ज्ञातता आ जाएगी घट ज्ञात होगा घट में आएगी ज्ञातता ये फल होगा फल कल्प तो यह कल्पना करके था क्या होगा ये सकर्म कैसे बनेगा ज्ञान धातु तो कहते हैं तथा घटाधिष्ट ज्ञातता रूप फल व्यधिकरण फल हो गया घटाधि में ज्ञातता किस में है घट में और जानना क्रिया क्या है ज्ञान ज्ञान धातु में है ये कहते हैं तथा घटाधिष्ठ ज्ञातता रूप फल व्यदीकरण फल भिन्न है ज्ञान रूप व्यापार वाच ज्ञान रूप व्यापार है ज्ञान धातु में और फल है घट में फल व्यापार व्यधिकरण हो गया तो सकर्म हो जाएगा ज्ञान धातु हमेशा व्याकरण पढ़ने वाले को जानना चाहिए धातु आते ही समझना पड़ेगा सकर्मक धातु है कि अकर्मक धातु है शेठ है कि अनिट है आत्मा ने पधी है कि परसम ही पधी है हाँ बहुत कुछ समझना पड़ेगा ऐसे चले कर्तरी प्रयोग हो रहा की कर्म नहीं हो रहा की भाव भी प्रयोग हो रहा है बहुत समझना पड़ेगा प्रविजन है कि प्रयोजन में है कि व्याकरण पढ़ने वालों में इतना सरल नहीं है, बहुत, प्रविच्यन वेकी, प्रविच्यन वेकी। वेकी नहीं है। <coughs> बहुत कुछ समझना पड़ेगा कहा तथा जब घटाधी ज्ञात फल ज्ञान रूप व्यापार वाचक सकर्मकर हो गया ज्ञान का व्यापार ज्ञान में है फल घटादी में है ज्ञातता घटादी में ज्ञातता बैठी हुई फल भिन्न होने के कारण व्यधिकरण होने से सकर्मक स्वीकार किया है तथा तो वो लोग ऐसे प्रसिद्ध होता है ज्ञान को सकर्मक बोलते हैं लोग ऐसा मानते हैं वस्तु तस्तु विज्ञान अकर्मक वास्तव में विज्ञान तो जो है अकर्मक है ज्ञान जो होगा अकर्म होता है धातु सकर्मक हो जाता है वो तो व्यापार रूपये वो विज्ञान वह अकर्मक होगा एक था तो इसका कोई विषय नहीं होता ये सिद्ध किया विज्ञान सकर्मक नहीं होता अकर्मक होता विषय नहीं निर्विषय नहीं रहेगा विषय के साथ संपर्क होना है नहीं उसको विज्ञान का कोई संबंध होता ही नहीं ये तैयार कर रहे थे टीका नहीं बोल रहा था विज्ञानवादी बहुत नहीं सकर्मकमें ज्ञान तस्तः सकर्मक प्रसिद्ध अभावार्थ उस विज्ञान को सकर्मकत्व की प्रसिद्धि नहीं है ज्ञान हाथ को सकर्मक पाना है लोगों ने किन्तु विज्ञान को सकर्मक नहीं मानते सकर्म मान विषय विषय है ही उसका ने कहा है आगे और बोलते चित्त अर्थपरिषि अभाव तरचित्व सी आशंका बाहर बौद्ध बोलेगा चित्त मानी विज्ञान विज्ञान यदि अर्थपरिषित्व नहीं है विषयों के साथ संबंध नहीं होता उसका न होने पर भी विषया भाषा के साथ संबंध होता विषय नहीं है कि विषयाभाष होगा जैसे हेतु नहीं है तो हेतु तो आभाष होता है तो मान विज्ञान है विज्ञान का विषयों के साथ संबंध न होने पर भी तदा तद आभाष परिषद तद मान विषय जो अर्थ है उसके जो आभाष है तदाष पर विषयाभाष प्रसिद्ध हो करके उत्तर देना है विज्ञानवादी देगा क्या दे क्या बोलेगा तथा अर्थाभ के साथ भी उसका कोई संपर्क नहीं है अर्थ के साथ संपर्क नहीं विषयों के साथ विषयाभास के साथ भी नहीं है ऐसा बोलना है टिप्पणी है ग्यारह नंबर दर्पणस्य या पूर्ववादी का ये कहना है ये जो अक्षेप करता जो है विषय विषयाभाष के साथ संबंध कैसे होता, के साथ नहीं होता। कोई से है विषय हो हाँ। तो यही है जैसे दर्पण होता है मुख का संबंध नहीं होता दर्पण में मुख दूर है दर्पण दूर है शीशा दूर है मुख का जो आवास है उसमें चिपका हुआ है दर्पण में अर्थाभास के साथ संपर्क करता है कौन दर्पण अर्थ के साथ के तो तो साथ संपर्क नहीं हो रहा है प्रतिबिंब है वो वही है उसके साथ संपर्क किसका शीशा का इसी प्रकार विज्ञान जो है विषयों के साथ संपर्क न होने पर भी विषय के आभाष के साथ संपर्क हो इस शंका उठा उठाई को उसके उत्तर में कहा नाथाषा कार्य का बोला विज्ञानवादी ने तत्र हेतु महा अर्थाभास के साथ भी संबंध नहीं होता इसे कारण बताता है विज्ञानवादी क्या अभूत हो ही साथ हो विषय है ही नहीं फिर अर्थाभास कहा से होना अर्थ ही नहीं तो अर्थाभास कहा से होना अर्थाभ विज्ञान से अलग होता ही नहीं क्या संपर्क करना अर्थ है ही नहीं विषय है ही नहीं उसके साथ संपर्क होना नहीं तो अर्थाभ जो होगा वो विज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं उत्तर देना है ठीक हमें आके प्रथम चित्तम उम्मे चम नस्पृशत्यर्थम पार है उसकी व्याख्या कर देखो बाह्य विषय कोई है ही बाह्य तो निमित्त नहीं विज्ञान के लिए अर्थमिका जिससे की बाह्य विषय है ना इसलिए चित्तमें विज्ञान बाह्य विषय को संपर्क नहीं कर सकता ये विज्ञानवादी बहुतों का तर्क है बाह्य आलमन विषय विषय को आलमन नहीं कर सकता विषय नहीं बना सकता विषय है ही नहीं, नहीं नहीं कर सकता स्वप्न चित्तवत् अर्थाभास को भी नहीं कर सकता है वो चित्तत्व तो धर्म वहां भी तो रहेगा जो चित्तत्व तो धर्म युक्त चित्त अर्थ को प्रसन्न नहीं कर पाया वही चित्तत्व विशिष्ट चित्त होगा वो तो समान है अर्थाश को भी नहीं कर पाया जैसे सोपना की वस्तु अर्थात है उसको मन संपर्क नहीं करता चित्त विज्ञान संपर्क नहीं करता एक अर्थात स्वप्न चित्त वस्तु स्वप्न चित्त माने विज्ञान अर्थात न संस्पृशति चित्तत्वा चित्त शब्द से बोला है विज्ञान स्वप्न चित्त स्वप्न सो, विज्ञान जैसे स्वप्न विज्ञान का अर्थात का अर्थात आभास अर्था है वो दृश्य उसके साथ कोई संपर्क नहीं होता उसी प्रकार है ये अनुमान है क्यों ऐसा चित्त क्यों विषय नहीं करता तो हेतु तो दे रहा है अभूतो ही, ही माने अस्मांत अभूत जागृतें भी अभूत जागृत में भी नहीं है विषय यहाँ तो जागृत की बात चल रही है जागृत भी अभूत हो स्वप्नार्थ बने वह जैसे स्वप्न का विषय नहीं होता है उसी प्रकार ये भी ना होता हुआ दिख रहा है ना होता हुआ विषय दिखता है स्वप्न में कौन सा विषय होता है ना होता हुआ होता है कहते हैं वहां तो जागृत के संस्कार गया इसलिए ऐसा हो गया यहाँ कोई संस्कार नहीं आए यहाँ भी पूर्व पूर्व संस्कार है पहले देखा हुआ संस्कार आज देखने के लिए बन रहा है संस्कार से हो रहा है विषय है ही नहीं ये बहुत महत्व तर्थ है विज्ञानवादी ये संस्कार के बल पर चला रहा है यह अनाधिकाल से भ्रांति चल रही है अभी जो विषय दिख रहा है पहले ऐसे देखा था उसके संस्कार था आज देखा वो पहले वाला भी उसके पहले देखा था इसलिए संस्कार के कारण दिख रहा है, है। अभूत तो ही जागृति भी वही बाह्य शब्द अर्थो यत उत्त है तुत्वाच कहा वास्तव में है ही नहीं स्वप्न के समान ही है जागृत अवस्था में भी क्यों शब्द आदि के विषय है शब्द स्पर्श रूप जो विषय मानते हैं वो विषय वैसा ही है स्वप्न के समान ही है ना होता हुआ दिख रहा है कल्पना कल कल कल तो है विज्ञान में कल्पना है सारे कल्पित है जैसे वहां एक विज्ञान में कल्पित है स्वप्न की वस्तु वैसे जागृत की वस्तु विज्ञान बताते विज्ञान शाति कुछ है ही नहीं उक्त हेतु पांच की टिप्पणी में रहा उत हेतुत्वा हेतु हेतु दिया था चित्त चित्तत्व धर्म है ना यहाँ जो, जो चित्तत्व तो वहां पर विषय को संपर्क नहीं कर सका कहां स्वप्न में तो यहाँ कहां से करेगा जागरूक चित्तत्व तो वही है विज्ञान तो धर्म वही बैठा हुआ है विज्ञान में जो विज्ञान वहां था वही विज्ञान तो यहाँ है ये कहा भाष्य में और कहते हैं नापी अर्था विषय के साथ संपर्क नहीं कर सकता ज्ञान किंतु विषय भाष्य के साथ हो यह शंका है कहते उसके साथ भी नहीं है अर्थाभास चित्ता पृथक जो विषयाभाष जो होता है वो चित्त से विज्ञान से अतिरिक्त तो वो भी नहीं है संपर्क होने के लिए भिन्न होना चाहिए भिन्न है नहीं। वो विकल्प नहीं है चित्तम ये वही जो चित्त है मान चित्त शब्द से विज्ञान को लेना जो विज्ञान है वही घटादि अर्थ पथ अभाष घटादि के आकार में भाषित होता है आए केवल विज्ञान है विषय के आकार में भाषित वही केवल चित्त ही है मानी विज्ञानी है वो विज्ञान में वही अर्थात अवभास अभाषा चित्त शब्द से बहुत लोग मानते हैं इसलिए चित्त शब्द दिया वो विज्ञान है वो घटाधि अर्थवत घटादि अर्थ समान वही भाषित होता है घटाधि विषय होते नहीं कहा स्वप्न है जैसे स्वप्न में एक विज्ञानी तो होता है सारा पहाड़ पर्वत नदी नाला रूप से भाषित होता है और विज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ठीक इसी प्रकार जागृत नहीं वैसे ही है आ रही बात वहां तो जागृत के संस्कार से होता है बोलेंगे यहां भी पहले वाला संस्कार है या स्वप्न वाला संस्कार आ जाएगा यह संस्कार जो वहां संस्कार बनता है वहां के संस्कार यहां संस्कार बनेगा ये भी हो सकता है ये बताया ठीक से देखें अनुमान दे रहा है पूर्वाधिक विमतम चित्तमर्था भाषाओं की नप्रशति कहा उठा हेतुत्व कहा था उसके ऊपर में अनुमान दे रहे हैं जो तो विवादास्पद चित्ता है विषयों को संस्पर्श करता है कि नहीं करता विज्ञानी विवाद चल रहा है, है। संस्पर्श करता है संबंध होता है विज्ञान हो तो वही विवाद जो विवादास्पद चित्त है वह अर्थाभ कर सके विज्ञानवादी बहुत अर्थ के आभाष को भी संबंध नहीं करता क्यों नहीं करता है चित्त वही चित्त है जो जागृत को संबंध नहीं कर पाया वही चित्त यहाँ भी है, तो धर्म निर्विवाद नहीं, तो तो नहीं है चित्त हो रहा है जागृत भी ऐसा ही है संप्रति बनवीय विभजते नाथावासम तथा था, ना, ना था, था। बारिटिपणी थी विभतम चित्त अर्थात टिप्पणी अर्थावासम स्वातिरिक्त अर्थावास अपने से भिन्न विज्ञान से भिन्न जो अर्थावास होगा उसका स्पर्श नहीं करता विज्ञान रूप में आकारित हो रहा है उसका तो स्पर्श करेगा विज्ञान से अतिरिक्त रूप से जो हुआ उसको है ही नहीं ये बताया अच्छा तो नापी इत्यादि बताया था नापी अर्थावासम चित्तव स्वप्न चित्तवत इत्यादि था ठीक है नहीं दृष्टांते तय अर्थात परिचित दृष्टान्त स्वप्न है स्वप्न में उस चित्त का अर्थाभास के साथ संपर्क नहीं होता और चित्त ही अर्थाभास रूपे कल्पना कर रहा अर्थाभाष है अर्था ही नहीं न संस्कृति का अर्थ परिचित नहीं होता तस्व तदात्मना भाना तस्वान ही तदात्मना अर्थाष रूपेण भाना स्वप्न नहीं लेकिन विज्ञान ही है पर विषयकार रूप से आभाषित हो रहा है विज्ञान क्षेत्रित कुछ भी नहीं है वैसे जागृत में भी है कहा तृतीय पादम व्या करोती तृतीय पादे अभूतो हो ही यथा हो क्यों विज्ञान विषय के साथ संपर्क नहीं करता तो कहा विषय है नहीं विषय कोई है नहीं ये बोलते अभूत यारे कहा कैसा है विमतो अर्थ सन्न भवती जागृतकालीन जो विवादित विषय है ना उसको विमता अर्थ रखते हैं विवादास्पद अर्थ है कोई बोलता है कोई बोलता नहीं है ये विवादास्पद है बाह्य अर्थवाधिकार है बाहर विषय है विज्ञानवाधिकार है नहीं है हाँ। तो ये विवादास्पद है विमतो अर्थ तो है तो विमत विषय विवादास्पद विषय है सब विषय ज्ञान जनको नये को विषय करने वाला ज्ञान नहीं होगा विषय को विषय करने वाला ज्ञान नहीं है जो घटादि जो भी है बाह्य अर्थ जागृतकालीन है वो घटादि विषय को विषय करने वाला ज्ञान नहीं होता जनक नहीं होता ज्ञान का जनक नहीं बनेगा विषय माना घटादि जन्य ज्ञान नहीं होगा नहीं हो सकता क्यों भ्रांति विषय भ्रांति का विषय है वो, जो का है। है, वो का है, तो भ्रांति का विषय है विषय नहीं होते संप्रति बन्नवत अथवा रज्जु सर्ववध सर्व का समान है उत्तम हनुमान स्मारे याद दिलाते हैं कहा चौदह की टिप्पणी विमोत प्रतीय इति असत्व असिधम आशंका बाह्यर्थवादी कहते महाराज प्रतीति हो रही है जिनकी विषयों की तो ऐसा असत का ना बनता नहीं प्रतीय मानत्व असिधम असत कैसे असिद्ध है प्रतीति का विषय है बाह्य विषय दीग रहा है शब्द स्पर्श रूप का अनुभूति हो रही है कैसे ढाई है क्या असत असिध है क्या का तत्व अनुमान दिया विमतो अर्थ सन्न भवती अर्थत्वाद इत्यादि तथ्य विमतो अर्थ सन्न भवती प्रती होने पर भी सत्य है ये विवादास्पद जो विषय है कि टीका ति में अनुमान दिया विमतो अर्थ सन्न भवती सत्य नहीं होता ये सत्य होता क्यों अर्थत्वाद अर्थत्व तो है इसमें अर्थत्वाद कैसा सम प्रतिबंधव रज्जु सर्वादिवत जैसे रज्जु में भाषण वाला सर्व विषय नहीं होता सत्य नहीं होता इसी प्रकार ये भी सत्य नहीं है प्रतीतमान होने से, नहीं है। भी से भी है। सत नहीं कर सकते रजुस भी प्रतीतमान है स्वप्न के विषय भी प्रतिति होते हैं किन्तु सत्य क्या वो नहीं है इसी प्रकार ये भी ऐसे ही है क्या मान दिया विवादो अर्थ समय अर्थत्वा सम प्रतिमान कहा विवादास्पद जो विषय है बाह्य विषय है जागृतकालीन विषय सत नहीं हो सकता है अर्थत्व धर्म बैठा हुआ है यहाँ जैसे रजुसर्प में अर्थत्व बैठा है स्वप्न के विषय में भी अर्थत्व बैठा है वो सत्य नहीं है और ये अच्छा। भी सिद्ध हो जाए भ्रांति उत्तम उतम स्मार उक्त इत्यादि कहा था, था उक्त इत्यादि बता दिया था ये तो बता दिया है असदोषित करने के लिए अच्छा। आगे कहते हैं अर्थजन्यभावान तो से अर्थ भाषा ज्यादा संगे चतुर्थ पहा अर्थ जन्य नहीं है विज्ञान ठीक है अर्थाभास जन्य हो कुछ ऐसे भी होते हैं विषय के साथ और विषय विषयाभाष के साथ ज्ञान का संपर्क होता है जैसे मुख का शीशा में संबंध न होने पर भी मुखाभाष प्रतिपिपक का संबंध होता है वैसे अर्थाभास के साथ संबंध हो कहते हैं वो भी नहीं कहा पंद्रह टिप्पणी अर्थजन्यत्व अभाव भ्रांति विषयत्व अभ्युग अच्छा अर्थाभास भ्रांति का विषय आपने मान लिया सर्वादि का दृष्टांत दिया स्वप्न का दृष्टान्ति दिया असत घोषित करने के लिए तो भ्रांति का विषय स्वीकार कर लिया ना आपने विज्ञानवादी ने भ्रांति का विषय स्वीकार किया तो भ्रांति का विषय स्वीकार कर दे तो अर्थाभ जरूर माना है स्वप्न में अर्थ ने अर्धाभास को स्वीकार किया भ्रांति विषयत्व दिखाने के लिए वृद्व सर्व में भ्रांति विषय माने क्या अर्धाभास स्वीकार कर लिया भ्रांति विषय तो अभ्युपक्ष अर्थाभास अर्धाभाष भी स्वीकार कर ही लिया है साये उतार अर्थापत्ति अर्थापत्ति में आ जाएगा अर्थाभ के साथ संबंध हो ज्ञान का अस्तु ये कहा अर्थापत्ति दो अर्थापत्ति दिया था विज्ञान में वैचित्र नहीं आ सकता है और संक्ले दुख नहीं होना चाहिए अगर विषय न हो तो कहा था हमने जो अर्थापत्ति दिया वो यही अर्थाभास हो जाएगा अर्थापत्ति माना विषय न होने पर विषयाभाष के साथ संबंध होगा विज्ञान का अर्थापत्ति हो तब तो ज्ञान जनक इतिहास नहीं ज्ञान का जनक अर्थाश अर्था हो अर्थापत्ति के लिए सिद्धि के लिए ऐसा शंका किया अर्थजन्यवाभावी एक बाह्य अर्थवादी ये शंका उठाई थी अर्थजन्यभावे विज्ञान से अर्थभाषन्य सर्थजन्य न होने पर भी यह होगा अर्थाषन्य होगा ये शंका उठाई थी कहा ना ना अर्थाष चिता पृथक अर्था इस विज्ञान से पृथक अर्थावास है ही नहीं विज्ञानी अर्थावास का आकार बनाता है स्वप्न के भी कोई विषय अलग नहीं ज्ञान से विज्ञानी है विज्ञानी बनाता अतिरिक्त तो नहीं चित्तम घटादि अर्थवत् चित्त है घटादि के समान भाषित होता है मान विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ भी विज्ञानी एक आकार बनाता है घटाकार बना लेता है उसका स्वभाव कर सकता है तो उससे अतिरिक्त घटनाओं की कोई वस्तु विषय नाम की वस्तु नहीं होता विज्ञानवादी बहुत अद्वैतवादी है विज्ञान ही है क्या कुछ नहीं है ऐसा मानने वाला है किंतु वो विज्ञान को अगर स्थाई माना होता हम गले लगाते वो विज्ञान को क्षणिक मान जाता है यही मात खा जाता है आगे विज्ञानवादी का खंडन आएगा आगे अच्छा हो गया <स्याँग> <स्याँग> आगे ज्ञान से भाव तथा भ्रांति अभ्रांति प्रति बौद्ध शंका उठाएगा ज्ञान से सालमन अभाव ज्ञान अगर आलम्बन के रहित ज्ञान होने लग जाए निमित्त के बिना ज्ञान होने लगे विषय के बिना ज्ञान होने लगे आलम्बन के अभाव ज्ञान में हो तस्त प्रथा भ्रांतिर एवं फिर वहां पर जो विज्ञान में विज्ञान तो प्रथा भ्रांति मानी जाएगी ज्ञान नहीं होगा विषय के बिना क्या ज्ञान होगा? विज्ञान तो प्रथा जो है भ्रांति होगी यह समझ आए भ्रांति अभ्रांति प्रतियोगिता हो, हो। तो भ्रांति होगा अभ्रांति की प्रतियोगी होंगे अभ्रांति के विरोधी भ्रांति है तो अभ्रांति दिखाना पड़ेगा पहले अभ्रांति दिखाना पड़ेगा तब भ्रांति बोलना चाहिए वास्तव में सत्य दिखाए तब असत दिखाना ये कहना चाह रहा है ज्ञान जब आलमन रहे तो आपने मान लिया बादी ने उसने भ्रांति मानना पड़ेगा माननी होगी प्रांति प्रतियोगी भ्रांति जो होगा अभ्रांति विरोधी है प्रतियोगी मानी विरोधी प्रतियोगिनी अन्यथाख्याति में आरोप अन्यति हो जाएगी नैया जाएगा अन्यता ख्याति नहीं आई कहे वहां चले जाएगा तो सात की टिप्पणी अप्रांति प्रति प्रमाण निरूपिता अभ्रांति होगा ना अभ्रांति प्रति अभ्रांति मान प्रमा प्रमाण रूपित होनी चाहिए प्रमाण रूपित होनी चाहिए साल होना तो फिर क्या दिखाएंगे तो प्रमा विहान नहीं है अन्य ख्याति पहुंच जाओगे कहने पर विज्ञानवादी बहुत बोल भी बोलता है अमितस कथम तविष्य निमित्त न सदात संस्पृशत तस्य भविष्यति नि सदा न संस्कृश त्रिषु अद्वसु सदा निस्पृश तीनो कालो में तीनों काल भूद भविष्य वर्तमान ना विषयों ने चित्तों को से किया कभी मन को मैंने विज्ञान को से किया ना हो रहा है ना आगे होगा त्रिशुशु तीनों कालों में सदा कभी निरंतर सदैव चित्तम निमित्तम न संस्पर्शी ये जो अतीत अनागत और वर्तमान जो तीन काल है त्रिशु तीनों कालों में विज्ञान कभी विषय को संपर्श करता ही नहीं है विषय संपर्क है ही नहीं विज्ञान क्यों क्यों और अनियमित विपरियास तथम भविष्य बिना विपरित अनिमित्ता कैसे होगा भ्रांति कैसे होगी विज्ञान आकृति बना रहा यथार्थ है भ्रांति नहीं है माने, भ्रांति मानेंगे उसको तो अब अभ्रांति दिखाना पड़ेगा आपको ये बोला था उसको भ्रांति होती ही नहीं विज्ञान को उत्तर दे रहा है अनियमित विपर्यास कथम तस्य मैंने चित्त से अन जब निमित्त होता ही नहीं कभी भी विषय कभी निमित्त बनी सक, नहीं सकते तीनों काल में न पहले बने ना आज बन रहे न आगे बनेंगे कभी बन नहीं सकते विषय या विज्ञान का निमित्त नहीं बन सकते तो विज्ञान बिना निमित्त का हो जाएगा तो अनिमित हो विपर्यास निमित्त रहित विपर्यास न विद्यते निमित्तम यपर्यासा विपर्यास अनिमित है विपरीत बुद्धि कैसी होगी भ्रांति कैसी होगी उस नहीं हो तस्य मानी विज्ञान से चित्तस्य से कथम भविष्य वो भ्रांति कैसे हो भ्रांति नहीं जो विज्ञान आकार बना रहा है सही है ध्यान भ्रांति नहीं हो पूर्वाद में कहा था उसको भ्रांति माना है तो अभ्रांति दिखानी पड़ेगी हाँ। तो वो सत्य हो जाएगा अन्य गाति मत चले जाओगे आप फिर तो वेतवाद में नैया चले जाओगे वो नहीं हो सकता ठीक है ठीक है कहते हैं कालत्र ज्ञान से वस्तु तो अर्थ तीनों कालों में चाहे भूतकाल में देखा कभी छुआ नहीं ज्ञान कभी किया नहीं पहले भी विज्ञान ने कभी विषय को समझ किया नहीं है वर्तमान में भी नहीं करता भविष्य में भी नहीं करेगा यह नहीं की पहले करता था आज नहीं कर रहा हो या भविष्य में करेगा ऐसा नहीं तीनों कालों काल त्रय ज्ञान से वस्तु तो ज्ञान में वास्तविक दृष्टि क्या है अर्थ के साथ विषय के संस्पर्श नहीं होता ऐसा अभाव होने पर उसके जब कभी साथ विषय नहीं है उसके संस्कार से होना उसको वो संस्कार के बल पर भ्रांति होगी नहीं मान सकते इसको जो विषयकार ज्ञान बना रहा है विज्ञान अपना विषय का आकार बना रहा है उसको विषयकार को भ्रांति नहीं कर यथार्थ है वो क्यों उसके संस्कार ने जब पूर्व में कभी विषय के साथ संपर्क किया होता तो उसके संस्कार के कारण से आज भ्रांति होती उसको अभी विषय का आकार तो धारण कर रहा है भ्रांति बोलते विषय तो के साथ संपर्क हुआ ही नहीं ना आगे होगा ना आज है तो भ्रांति कैसे मानेगा उसको जो विज्ञान जो विषय आकार बना रहा यथार्थ है वो परमा है वो वो भ्रम नहीं है भ्रांति के लिए संस्कार चाहिए ना संस्कार है कभी संस्पर्श किया ही नहीं उसने ये कह रहे लत्री व्ञान से वस्तु वस्तु तो अर्थ तो प्रश्त अभावे जब वस्तु तो में विज्ञान में अर्थ तो न होने पर क्या होगा तद भाषण अभाव तो उस वस्तु तो का संस्कार रहेगा ही नहीं पहले संबंध हुआ होता तो संस्कार रहता संबंध हुआ ही नहीं तो संस्कार नहीं बनेगा भाषण तजा ख्याति सिद्ध वो तजन्य मतलब भ्रांतिजन्य अन्यथा ख्याति है वो सिद्ध होने वाली नहीं है क्या क्या स्मरण रुणा, स्मरण रुणा, ये प्रभाकर कहते हैं देखो जहाँ सर्प की सर्प बुद्धि होती है ना रज्जु में वो तो दोनों ज्ञान सत्य है ब्रह्मरा की चीज वस्तु नहीं वहां इदम अंश तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है यथार्थ है ही है इदम और सर्प अंश जो है स्मरण रूप है वो पहले कहीं सर्प देखा था आज यहां ख्याल आ गया उसको भ्रांति कैसे बोलेंगे ना सर्प सर्प ज्ञान सर्प अंश में ज्ञान भ्रांति है अयार्थ है ना अधिष्ठान अंश में दोनों अंशों में इदम अयम सर्प जो बोला अयम तो रशि है वो तो इंद्रिया हो ही रहा वहां वो तो प्रत्यक्ष है प्रमा है वो और जो सर्प अंश में ज्ञान है वो ज्ञान भी यथार्थेंगे क्यों स्मरण रूप पहले सर्प कहीं देखा था आज उसके ख्याल आ रहा है वाकर मत यही कहना है, है। <coughs> तो ना अन्यथा की सिद्धि नहीं हो सकती कहा आठ की टिप्पणी ये बताया है स्मृति रूप अन्यथा ख्याति या स्मृति रूप अन्यथा ख्याति नहीं हो सकती है माने वो क्या है अन्यथाख्याति नहीं वो तो पूर्व दृष्ट पदार्थ लेकर के कहना था अन्यथाख्याति बनाना था पूर्वादी कहा था अन्यथाख्याति में पहुंचोगे अन्यथा ख्याति नहीं होने वाला है। स्मरण किसका होना स्मरण हो तो अन्य ख्याति बोलते कभी संस्पर्श सा हुआ ही नहीं और स्मरण होगा संस्पर्श सा गणित संस्कार होगा संस्कार से मरण होगा या संस्कार है ही नहीं क्या स्मरण होगा है इसलिए यथार्थ ज्ञान है प्रमा ज्ञान है केवल अपने आकार अपने ढंग से आकार बना रहा यथार्थ ज्ञान है ये उत्तर दिया उसने भ्रांति विधानांतरे भविष्य कहते हैं भ्रांति जो अन्य प्रकार से भी हो सकता है ये करके उत्तर देते हैं नवतंत्र की टिप्पणी विधानतरण पूर्व पूर्व भ्रमजन संस्कार है भ्रांति होने के लिए अन्य प्रकार चाहिए या प्रकार नहीं है पहली वाला संस्कार है कभी तीनों कालो में जो विषय के साथ संपर्क नहीं तो उसका संस्कार है ही नहीं कहां से भ्रांति होना भ्रांति तो अन्य प्रकार से होता है संस्कार से होता है या संस्कार है ही नहीं ये बताया नव बताए पूर्व पूर्व भ्रमजन्य संस्कार पूर्व पूर्व ब्रह्मजा संस्कार से होना है तो ये नहीं हो सकता ये बोलती है अनियमित अनिमित कथम कैसे होगी उस विज्ञान को एक बोल में कहा था शुल्लोक व्यापर्त्याम आशंका कारिका के द्वारा खंडनीय जो शंका होगी उसको पहले रखते हैं नमो करके शंका है नमु विपर्यास स्तरीय विषय के बिना ऐसा कर रहा हो वो संस्कार के बल से कर रहा होगा विपरीत होगा वो विपरीत ज्ञान होगा विषय नहीं है जैसे हमने बद्रीनाथ का दर्शन किया था दस साल पहले आज हम यहां बैठे फिर भी याद हो जाता है वही से ही होगा संस्कार के बल पर होना किन्तु ऐसा नहीं संस्कार हो ही ना चाहता को पूर्व में भी विषय के साथ संपर्क करने के संस्कार कहां से आना एक उत्तर देना ये भाषण कह रहे हैं नम की शंका है विपर्यास स्तर ही असत घटा यदि घटाधी नहीं है विषय नहीं है और ज्ञान हो रहा है इसमें विपरीत है वो भ्रांति घटाधि का जो आभा हो रहा है घटाधि तो नहीं है घटादी का आभास हो रहा है विषयकार बन गया घटाकार विषय बना उसको भ्रांति मानना होगा ये शंका है ये तथा सती अविपर्यास कुचित वक्तव्य जब विपर्यास यहाँ हो रहा है विज्ञान में कहीं न कहीं सत्य भी तो होगा जब तो विपर्यास दिखाने के लिए पहले अभिप्रा सत्य दिखाना पड़ेगा तभी विपरीत दिखाया जाता है अभिप्रयासित वक्त एक पूर्वादिख्या उठाई यहाँ बाह्यो एक दो तो तीन चार एक कहा विप्रयास में धर्मरूप है सो में कहा असत घटारोग इत्यादि कहा बाह्यार्थ अनुगम है जब बाह्य अर्थ आप मानते हो ऐसी स्थिति में क्या होगा घटाधि आवासता चित्त में आकार तो बन रहा है और बाह्य विषय का आप मान रहे हो तो उसके बाद उसका आवास मानना पड़ेगा विपरीत बुद्धि भ्रांति है मानना पड़ेगा तीन में कहा घटात्मना घट नहीं है आपके मत में और घट रूप से स्फूरित हो गया तो क्या मानना उसको भ्रांति माननी होगी कहते नैनी यथार्थ है क्यों उसको भ्रांति कहने के लिए पहले घट का संबंध हुआ हो तब ना कभी संबंध होता ही नहीं है अपिप्रयासार की टिप्पणी अनात्म गोचर प्रवाह अपि रहता गोचर रह प्रवाह अपने विषय में करने वाला प्रमाण है अपि प्रयास कथम ऐसे प्रमाण कैसे होगी उसको माने असत पदार्थ का विषय करने वाला कैसे होगा क्यों उसको अनिमित्ता माने कभी हुआ ही नहीं है बिना अनिमित्ता का कैसे उसको विपरीत बुद्धि होनी निमित्ता है कहते हैं आगे अच्छा पांच देखें अप्र उच्च थे इसमें सिद्धांत बोलते हैं इस उत्तर से विज्ञानवादी बोलते उत्तर देता है अत्र तो थे पांच की टिप्पणी तो तो तो तो कहा अभिप्रयास है अभिप्रयास कहीं होगा यथार्थ होगा तो अभिपृत बुद्धि हो रही है आपके विज्ञान में यथार्थ कहीं होगा घटादी कहा उसमें शंका करने पर उत्तर देता है विज्ञानवादी बहुत निमित्तम विषय जो निमित्त है ज्ञान के लिए निमित्त विषय को मानते तुम लोग घटाधि विषय से ज्ञान होता है निमित्तवान के हो निमित्तमान विषय अतीत अनागत वर्तमान वर्तमान अद्वुत्र तीनों कालों में देखते हैं जब भूतकाल भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जब देखते हैं को, सदाचित कभी भी किसी भी काल में ये विज्ञान वस्तु को संस्पर्श करता ही क्यों नहीं करता वस्तु है ही नहीं वस्तु को संस्पर्श करता ही नहीं यदि ही कुचित संस्कृति अप्रयासा परमापी कहीं अगर संपर्क हुआ होता पहले तो अभिप्रयास बोलते वास्तविक बोलते उसको सत्य घट मानते विषय मानते क्योंकि कभी हुआ ही नहीं तो अभी ऐसे वस्तु कहीं है ही नहीं सत्य वस्तु है ही नहीं कि क्वचित संस्कृत चित्तम क्वचित संस्कृत यदि विज्ञान है कई वस्तु को चाहे भूत काल में हो चाहे भविष्य में चाहे वर्तमान में करे, संबंध करे तब तो अभिप्रयास कोई सत्य वस्तु होता तो तो संबंध ही नहीं सत्य वस्तु है परमार्थ को होता किन्तु तो अतः उन तीनों कालो में जो अद्यमान घटा दी है ज्ञान के साथ संपर्क नहीं होता इसे घटा दी अपेक्षा करके अपेक्षा अपेक्षा है उसकी अपेक्षा से असत ही घटे घटा विस्तु होता पहले वाला तो उनकी अपेक्षा करके गट सत्य घट है ही नहीं पहले कभी सत्य घट होने के लिए ज्ञान का संपर्क होना था ज्ञान का संपर्क हुआ ही नहीं कभी न तो तदस्थिक कदाचित अभी चित्त अर्थ कभी भी किसी काल में भी इस विज्ञान का विषय के साथ संस्पर्श हुआ ही नहीं होगा ही नहीं भी नहीं ये है टिप्पणी थी तद अपेक्षा छह नंबर टिप्पणी थी तब ऐसा हुआ होता तो आज संस्कार के पल पर भ्रांति मानी जाती है इस ज्ञान को किन्तु ऐसे संस्कार हुआ ही सत्यगढ़ तो के पहले कहीं देखा हो तो उसका आज संस्कार के पल पर विपरीत बुद्धि हो गई मान लेते कितु हुआ नहीं संपर्क कभी सत्य घट मान ही नहीं सकते इसलिए अभी जो वर्तमान में विज्ञान में आकार आया है ये मिथ्या नहीं कर सकते इसको मिथ्या करने के लिए पहले के, लिए के साथ संपर्क हुआ होता तब इसको मिथ्या बोलते संस्कार के बल पर हो गया मानते इसको मिथ्या नहीं मानते सत्य है विज्ञान जो विषय धारण कर रहा है भ्रांति नहीं है यथार्थ है तस्मात अनियमित प्रयास प्रथम चित्त से भविष्य इसलिए बिना निमित्त का विपरीत बुद्धि घटाकार बुद्धि निमित्त के बिना घट नहीं है ऐसे कैसे कैसे चित्त चित्त हो सकता है ये बुद्धि में तीन नंबर की टिप्पणी अनिमित्त संस्कार रूप में निमित्त है यह संस्कार रूप नहीं है जब संस्कार है ना पूर्व विषय के साथ संबंध हुआ तीनों काल में नहीं हुआ तो पूर्व है ही नहीं संस्कार के बिना अनिमिता अर्थ संस्कार रही संस्कार है नहीं उसका उसमें विपरीत बुद्धि ज्ञान को कैसे होना है मिथ्या बुद्धि कैसे होने नहीं हो सकती न कथनचित विपरियासो अस्थित यहाँ विपरीत बुद्धि नहीं जो घटाकार वृत्ति बनी हुई है अभी आकार बना रहा है इसको मिथ्या नहीं मान सकती इसको मिथ्या मानने के लिए पहले घर के साथ संपर्क हुआ होता उसका संस्कार होता या संस्कार जन्य होता तो इसको मिथ्या मान लेता है संस्कार जन्य नहीं है ये कहा न कथन चित के की टिप्पणी में कहा अबाधित वस्तु विषय के ज्ञान जन्य संस्कार जन्य भ्रमो नास्ती है ऐसा कोई ज्ञान जन्य संस्कार जन्य भ्रम ऐसे विषय को विषय करके ज्ञान संस्कार जन्य ब्रह्म होता ही नहीं कर अबाधित वस्तु विषय का जो बाधित वस्तु न हो ऐसे विषय को तो विषय करने वाला ज्ञान से जन्य जो संस्कार जन्य भ्रम नास्ती है ऐसा भ्रम तो है ही नहीं है ऐसा भ्रम न आगे भाषण में कहते हैं अयमय स्वभाव चित्त्यो विज्ञान का स्वभाव है अपने जैसे अग्नि का स्वभाव दहन स्वभाव है जलाने का काम करती है अपना मन एक स्वभाव होता है जल का स्वभाव शीतता है ठंडा करने का काम है अपने में काम स्वभाव होता है वैसे विज्ञान का स्वभाव क्या है विज्ञानवादी बौद्ध बोलता है अयम स्वभाव चित्त्य स्वभाव अयम यही स्वभाव है विज्ञान का यदि असति निमित्त घटा दो तदवत ऐसे सामर्थ्य इसमें है घटादी के न होने पर भी उसके आकारित होकर के भाष सकता है ये स्वभाव है इसका वस्तु तो की आवश्यकता नहीं इसको असत्य घटा दो घटादी न होने पर भी आवश्यकता नहीं इसको उस आकार से भाषित होने की सामर्थ्य है योग्यता है सामर्थ्य है तो विज्ञान का स्वभाव है कर सकता है मान विज्ञानवादी बाह्यवादी का विषय है की मेरा आकार कैसे बनाएगा वो निमित्त क्यों ना कहते इसका स्वभाव है तो स्वभाव में तो इधर होता नहीं है अग्नि का स्वभाव है जलाने का, जल का स्वभाव है ठंडा करने का वैसे विज्ञान का स्वभाव है अमे वही स्वभाव चित्त विज्ञान से यदुतः असत्य निमित्ते निमित्त न होने पर भी विषय न होने पर भी घटादो निमित्त असति घटादि निमित्त न होने पर भी तद्भत अभास वैसे होकर के भाषण ये भाष जाता है और विषय की आवश्यकता नहीं इसको इसका स्वभाव है ये बोल के समय हो गया है ठीक है। ओम भद्रम कर्णे भद्रम पश्येमान्षे शांति